अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की अष्टम खंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हो चुकी है अब तीन मंत्र अवशिष्ट है इस खंड के अष्टम मंत्र ब्रह्म विद्या का फल बताने वाला था निर्विशेष ब्रह्म विद्या का फल भी और सविशेष ब्रह्म विद्या का फल भी बता दिया इस मंत्र ने जन्म मृत्यु के हेतुभूत अविद्या काम कर्म की निवृत्ति ब्रह्म विद्या का फल है तो ब्रह्म विद्या के फल का और विषय का साधनों का वर्णन हो चुका है तो अवशिष्ट तीन मंत्रों से होगा क्या तो कहते हैं पूर्व में उक्त जो ब्रह्म विद्या का विषय है ब्रह्म उसी का संक्षेप से फिर अभिधान करने के लिए ये तीन मंत्र उपसंहार के आ रहे हैं भस्कर भगवान इन तीनों मंत्रों का अवतरण लिखते हैं कि उक्त से व अर्थ से अभिधायिका उत्तरे मंत्रात्री त्रोपी के पास में होना चाहिए पूर्ण विराम उक्त अर्थ हैं ब्रह्म इस खंड के शुरू से ही परा विद्या का विषय जो ब्रह्म है उसका वर्णन हुआ और सगुण ब्रह्म विद्या भी उपास्य ब्रह्म का भी वर्णन बताया प्रथम खंड में भी द्वितीय मुंडक के पराविद्या के विषय का वर्णन हुआ तो साधन सफल स विषय ब्रह्म विद्या का वर्णन हो चुका है लेकिन पहले बताया था कि परा विद्या का विषय ब्रह्म दुर्विज्ञ है इसलिए दुर्विज्ञ अर्थ का विस्तार तथा संक्षेप से कथन ये भी एक दुर्विज्ञ अर्थ को सरलता से जानने का साधन होता है विस्तार संक्षेप से अभिधान इस दृष्टि से जो पहले विस्तार से वर्णित तो पराविद्या का विषय ब्रह्म है उसी का संक्षेप से अभिधान करने वाले कथन करने वाले यह तीनों मंत्र हैं नवम दशम एकादश इन तीनों मंत्रों से ब्रह्म का ही जो पूर्व में विस्तार से वर्णन हुआ जिस ब्रह्म का उसी का संक्षेप से कथन कर रहे हैं ये कहा कि त्रयोपी मंत्रा उत्तरे त्रयोपी मंत्रा इसमें मंत्र के त्रयोपी और उत्तरे ये दो विशेषण हैं अष्टम मंत्र से उत्तरवर्ती मंत्र नौ दस ग्यारह ये तीन मंत्र का ही विशेषण है अभिधायिका अभिधायक कहते हैं कहने वाले को अभिधायक यानि कहने वाले तो किसको कहने वाले तो संक्षेप को कहने वाले किसके संक्षेप को कह रहे हैं तो उक्त अर्थ के संक्षेप को कह रहे हैं तो उक्त अर्थ है ब्रह्म विस्तार से पूर्व में उसका संक्षेप से अभिधान यानि कथन करने वाले ये जो तीनों मंत्र हैं आगे हैं मूल मंत्र का व्याख्यान रूप भाष्य तो भाष्य को देखने से पहले मूल मंत्र का उच्चारण और अर्थानुसंधान कर लें हिरणमय परे को विराजम विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्सुभ्रम ज्योतिषां ज्योतिष तद यद आत्मिदो विदु आत्म तो कौश के दो विशेषण हैं यहाँ पर हिरण में और पर और कोश हैं यहां पर हरदाकाश कोश शब्द से ग्रहण करना कोश शब्द का अर्थ है हृदाकाश दय स्थाकाश वह कोश के तरह कोश हैं जैसे तलवार का कोश होता है म्यान म्यान के अंदर का जो अवकाश उसमें तलवार रहती है ना वो है म्यान कोश तलवार का ऐसे जिस ब्रह्म का इस उपनिषद में पूर्व में विस्तार से वर्णन हुआ वह ब्रह्म कहाँ है तो वो भी जैसे तलवार युद्ध के समय तो म्यान के बाहर निकालता है योद्धा अतिरिक्त समय में म्यान में रहती है कोश में रहती है ऐसे ये ब्रह्म भी तलवार के तरह म्यान में है कोश में है और वो कोश है हृदय आकाश पहले उपासना के लिए हृदय आकाश स्थान बताया है न ब्रह्म का तो वो जो रहता है आकाश है उसे यहाँ पर कोश शब्द से लीजिए और वो कैसा है तो कहते हैं हिरण्य है तो हिरण्य यानी सोना जैसे चमकता है प्रकाशमान है ऐसे हर्द आकाश भी हिरणमय के तरह हिरणमय है यानी प्रकाश प्रचुर है मय प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है तो हिरणमय है अर्थ है प्रकाशमय तो है, है प्रकाश प्रचुर है कौन वो कोश हृदाकाश उसमें प्रकाश कहां से आया तो हृदय है बुद्धि का गोलक और उस बुद्धि के गोलक हृदय में बुद्धि की शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने वाली वृत्तियाँ बनती हैं और उन वृत्तियों का साक्षी भी वहीं पर है तो बुद्धि के परिणाम रूप जो शब्दादि विषयाकार प्रत्यय वृत्तिया और उन वृत्तियों के द्वारा अभिव्यक्त होता है चेतन वो वृत्तियाँ जहाँ बनेगी वहाँ पर वो अभिव्यक्त होगा शब्दादि विषयाकार वृत्तियों से प्रकाशित तो होता है शब्दाधि विषय वृत्ति से होता है अनावृत और वृत्तिस्थ चेतन से होता है प्रकाशित और वह वृत्तिस्थ चेतन अभिव्यक्त रूप में रहता है हृदय में हृदाकाश में इसलिए उसे कहा जाता है प्रकाशमय हिरणमय हरद आकाश को हमेशा चित्त में कोई ना कोई वृत्ति बनती है और उस वृत्ति के अवभाषक के रूप में हृदय में हमेशा अभिव्यक्त रहता है वो चेतन परमात्मा इसलिए जहाँ चेतन अभिव्यक्त हैं वह प्रकाशमय रहेगा तो कोश शब्दी तो हार्द आकाश हिरणमय के तरह हिरणमय है प्रकाश प्रचुर है ब्रह्म उसमें नित्य अभिव्यक्त होने से और वह पर है हृदाकाश पर का अर्थ है तो अन्नमय प्राणमय की अपेक्षा अभ्यंतर है यह हृदाकाश हाँ, तो आभ्यंतर होने से उसे पर कहा जा रहा है तो इस प्रकार ये हिरणमय जो पर कोश है हृदयाकाश्यं और उस हृदय आकाश में विराजमान है ब्रह्म तो को हिरणमय परे कोषे ब्रह्म स्थितम प्रतिष्ठितम ऐसे लग वो ब्रह्म प्रतिष्ठित है अवस्थित है ब्रह्म कैसा है तो ब्रह्म के दो विशेषण हैं विरजम निष्कलम हिरण में परकोष में अवस्थित ब्रह्म विरज है निष्कल हैं। विरज में रज शब्द का अर्थ है ये मल अविद्यादि काम, राग द्वेशादि मल को कहा जाता है रज कर्म को भी और यह रज रहित हैं जो उसे कहा जाएगा वीरज विगतम रज़ह आविद्यादि दोषजातम यस्मात यस्मात् तत्वीरजम ऐसी विरज शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो विरज शब्द का अर्थ निकलता है जिससे अविद्यादि दोष जात यानि दोष समूह निवृत्त हुआ है यानी ये है ही नहीं जिसमें वो है विरज तो ब्रह्म में अविद्यादि दोष नहीं है इसलिए गीता उसे कहती है निर्दोषम ही समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष है और सम है यानी एक रस है प्रज्ञान घन मात्र है वो तो ऐसा जो वीरज ब्रह्म है वह उस हिरणमय कोश के अंदर अवस्थित है और निष्कलम निष्कलम में निर्गता कला यस्माकलम तत्नित निष्कलम तो निष्कल में कला शब्द का अर्थ है अवयव अंश तो कलाएं नहीं हैं जिसमें अवयव जिसके नहीं हैं अंश जिसके नहीं है वो निरंश क्या इसलिए कि वो सो तो निर्विशेष हैं निरवय है हाँ कला रहित यानी निरवय अवयव से रहित कला शब्द का अर्थ है अवयव तो ब्रह्म का कोई अवयव नहीं है अवयव से रहित है ब्रह्मा, इसलिए उसे निष्कल कहते हैं उसमें कोई कला नहीं है तो हाँ और ब्रह्मा भी रहता है ईश्वर सर्वभूता हृदय से अर्जुन ठती इसमें ईश्वर शब्द का थी तो ब्रह्मा है गीता में कहा न कि ईश्वर सबके हृदय में है ईश्वर यानि ब्रह्मा अंतर्यामी कहाँ रहता है अंतर्यामी हृदय में ही रहता है अंतर्यामी तो परमात्मा है ना? तो हिरणमय परे कोशे विरजम निष्कलम ब्रह्म अवस्थित बोध्यम हृदाकाश में निर्दोष निरवयो ब्रह्म अवस्थित है ऐसा समझे तो ये जो वीरजम और निष्कलम दो विशेषण हैं ब्रह्मा के ये हेतुगर्भ विशेषण हैं इन दोनों विशेषणों के गर्भ में यानी अंदर हेतु विद्यमान है तो हेतु को बताने वाला जो विशेषण होता है उसे कहा जाता है हेतुगर्भ विशेषण तो ब्रह्म के वीरजम और निष्कलम ये दोनों विशेषण हेतुगर्भ हैं यानी हेतु को बताते हैं किस हे, किसके हेतु को बताते हैं तो शुभ्रत्व के हेतु को तो तत्शुभ्रम इसमें तत् यानि वह ब्रह्म शुभ्र है क्यों या तो तत्क कर दिए तस्मात ऐसा करिए तस्मात सुब्रह्म उस कारण से ब्रह्म शुभ्र हैं किस कारण से तो वीरजत्व और निष्कलत्व के कारण यस्मात ब्रह्म वीराजम निष्कलम तस्मात ब्रह्म सुब्रह्म तो सुब्रह्म यानि शुद्धम जो सरज होता है अविद्यादि दोष वाला होता है वो अशुद्ध होता है सवयव होता है तो अवयव गत दोषों से युक्त अवयवी को माना जाता है तो सावयवत्व और सरजस्त्व ये अशुद्धि का ज्ञापक है और अशुद्धि के ज्ञापक सरजस्त्व और सकलत्व का अभाव बताता है वीरजत्व और निष्कलत्व को बताने वाला ये विशेषण तो जिसमें अशुद्धि का हेतु सरजस्व नहीं है रजत्व से रहित है, निर्दोष है और निरवय है, वह अशुद्ध नहीं होगा शुद्ध शुभ्र होगा शुभ्र का अर्थ है शुद्धम तो तत् शुद्धम तत्नी तस्मात्मात्नि विरजत्वात्ष्कलवात् ब्रह्म शुद्धम और वो ब्रह्म कैसा है तो कहते हैं ज्योतिष्याम ज्योति ही हिरण में परकोष शब्दित हृद आकाश में अवस्थित ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है तो ज्योतिषाम इस षष्ट्यंत ज्योतिष शब्द से लेना लोकी को ज्योति शब्द का अर्थ अर्थभूत अग्नि को प्रकाशक तत्वों को लोक में जिनको स्वसंबद्ध घटादि अर्थ के प्रकाशक के रूप में प्रसिद्धि मिली है वे अग्नि आदि ज्योतिषाम षष्टंत पदकार्थ हैं हाँ तो अग्नि सूर्य चंद्र सब अग्नि आदि में आदि शब्द है ना? तो आदि शब्द से सूर्य को भी चंद्रमा को भी लेना है अग्नि भी तो है तो अग्नि चंद्र सूर्य विद्युत ये सब श्रेष्ठ्यंत्र ज्योतिषाम शब्द का अर्थ है लौकिक प्रकाशक सभी पदार्थ और उनमें जो प्रकाशकत्व तो है, स्वतः हैं तो उनमें प्रकाशकत्व तो स्वतः नहीं है, वे सब तो भौतिक हैं ना, भौतिक होने से जड़ है, जड़ होने से वे स्वतः प्रकाश स्वरूप नहीं हो सकते तो उनमें जो प्रकाशकत्व है उनमें जो प्रकाश है अग्नि में वह जैसे स्वतः शीतल जल में औष्ण्य यदि प्रतीत हो रहा है तो वह औष्ण्य जिसका स्वरूप है ऐसे अग्नि के संपर्क से जल में माना जाएगा औष्ण आया उबला हुआ जो जल है उसमें हाथ डालेंगे तो उष्ण लगेगा ना? उसमें औष्ण्य कहाँ से आया उष्ण स्वरूप जो अग्नि उसके संपर्क से जल में औष्ण आया नहीं तो जल तो स्वतः शीतल है ऐसे स्वतः जड़ होने से जो प्रकाश स्वरूप नहीं है दि उनमें प्रकाश आया है वह किसी न किसी स्वतः प्रकाश स्वरूप जो होगा उसके संसर्ग से मानना पड़ेगा तो अग्नियादि से विलक्षण एक वीरज निष्कल ब्रह्म है जो स्वतः शुद्ध हैं वह स्वतः प्रकाश स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है और उसमें उसका अग्नियादि जो ज्योति यहाँ है, लोक में प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध उनके अधिष्ठान के रूप में प्रकाश स्वरूप ब्रह्म अनुसूत है अग्नियादि के साथ इसलिए उनमें प्रकाश प्रकाशकत्व आता है लोक में प्रसिद्ध प्रकाशक के रूप में अग्नदि में प्रकाशकत्व जिसके सन्निधि मात्र से हैं वो हैं ज्योतिषाम ज्योति अग्नियादि में भी प्रकाशकत्व का निमित्त उसे ज्योतिषाम ज्योति कहा गया ये भी ब्रह्म का विशेषण है वीरजम निष्कलम शुभ्रम और ज्योतिष्याम ज्योति ये चार विशेषण हैं ब्रह्म के उनमें से वीरजत्व निष्कलत्व शुभ्रत्व का ज्ञापक है और सुभ्रत्व ज्ञापक हैं स्वतः ज्योति रूप होनेगा प्रकाश रूप होनेगा इसलिए इन विशेषणों में भी हेतु हेतु मदभाव है सुभ्रत्व हेतु है, ब्रह्म के ज्योतिष्व में और शुभ्रत्व में हेतु हैं निष्कलत्व विरजत्व ऐसा जो ब्रह्म है इसे कौन जान सकते हैं तो कहते हैं यद आत्मविदो ये आत्मविद यद शब्द में प्रथमा बहुवचन है वो लुप्त हो गया लुप्त प्रथमा बहुवचनांत है यथ शब्द आत्मविदह का विशेषण समझना तो ऐसे समझना ये आत्मविद ते तद विदुह तो ये शब्द के अनुरोध से ते का अध्यय करना तो जो आत्मविद हैं वे तद वह वे तत् जो वीरज और निष्कल शुभ्र ज्योतियों का ज्योति स्वरूप ब्रह्म है उसे जानते हैं जो आत्मविद हैं वे जानते हैं जानेंगे तो आत्मरूप से ही जानेंगे तो आत्मविद शब्द का अर्थ है आत्माुसंधानशील दो पदार्थ हैं आत्मा अनात्मा पूरे संसार में दो ही तो है आत्मा अनात्मा दृक दृश्य दृक है आत्मा दृश्य है अनात्मा तो आत्मविद का अर्थ है दृक वित्त यानी दृग्दृश्य विवेक जिसको है आत्मात्म विवेक जिनको है वे हैं आत्मवित विवेकी आत्मानु संधानशील अनात्मा जो क्षेत्र हैं दृश्य हैं उससे दृश्य को अलग समझने वाले और अलग समझ करके उसी के अनुसंधान में जो लगे हैं ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम के अनुसार पदम यानी स्वरूपम तो उस स्वरूप का परिमार्गन कर रहे हैं परिमार्गन कर रहे है हैं का परिमार्जन करे का अर्थ है अनुसंधान कर रहे हैं अन्वेषण कर रहे हैं निरंतर आत्मा की खोज में लगे हुए हैं वे हैं आत्मविद और दूसरे हैं अनात्मवित वे अनात्मविद हैं अनात्मा के चिंतन में ही जिनके जीवन का समय व्यतीत हो रहा है जो जीवन मिला है जितना समय मिला है उस समय का उपयोग अनात्मा दृश्य पदार्थों के अनुसंधान में ही जिनके हो रहा है उनको कहा जाता है अनात्मवित्त अविवेकी बाह्यार्थदर्शी बाह्यार्थ है अनात्मा और उसी के दर्शन में अपने आप को लगाए लग, रखना जिनका शील है स्वभाव है वे हैं अनात्मदर्शी बाह्यार्थदर्शी और आंतर है आत्मा और सर्वांतर आत्मा का अनुसंधान करना जिनका शील है उन्हें कहा जाएगा आभ्यंतरदर्शी तो जो आत्म वित है का मतलब विवेकी है आत्मा का ही अनुसंधान करने में लगे हुए हैं आत्मज्ञान की साधना ही अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कर रहे हैं जो वे तद्विदु इसमें इसमें तद शब्द से लेना है हिरणमय परकोष में, में अवस्थित जो विरज निष्कल शुभ्र ज्योतियों का ज्योति स्वरूप ब्रह्म है वो है शब्द से ग्राह्य और ब्रह्म का उन्हें विदुह यानी ज्ञान होता है आत्म रूप से वे ब्रह्म को जान लेते हैं जो आत्मानुसंधान में लगे हैं आत्मा की खोज में लगे हैं तो आत्मा की खोज करते करते करते आत्मा उन्हें हिरणमय परकोष में मिलता है वीरज, वीरज निष्कल शुभ्र ज्योतियों के ज्योति स्वरूप ब्रह्म के रूप में जिसकी वो खोज कर रहे हैं वह मिलेगा इस ब्रह्म के रूप में और फिर उसी का मैं के रूप में अनुभव वो हो जाएगा तद्वेदन वो आत्मानुसंधान शील को होता है।, अन्वेश, अन्वेश है आत्मा और जब तक उसका अन्वेषण करते रहते तब तक वो भिन्न सा प्रतीत होता है और जैसे ही अन्वेषण पूरा होता है तो हिरणमय परकोष में अवस्थित विरज ब्रह्ममय हूँ इस रूप में अनुसंधान की परिपूर्णता होती है अनुसंधान पूरा हुआ ये माना जाता है यहाँ पर जो ब्रह्म का स्वरूप बताया गया वह अनुसंधा मैं के रूप में प्रतिपल अनुभव करें तो माना जाता अनुसंधान पूरा हो गया यही ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव तो ये आत्मविद ते तद विदुहू तो जो आत्मानुसंधानशील हैं वे उस ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव प्राप्त कर लेते हैं भाष्य को देखिए <coughs> हिरणमय शब्द का अर्थ करते हैं ज्योतिर्मये तो जो कोश शब्दित हृदाकाश है वह ज्योतिर्मय है ज्योति प्रचुर हैं, हैं। बुद्धि विज्ञान प्रकाशे तो बुद्धि विज्ञान प्रकाश है का मतलब बुद्धि विज्ञान है बुद्धि बुद्धिवृत्तिया और उसका प्रकाश उसका प्रकाश है उसका अवभाषक चैतन्य उसका अवभाषक चैतन्य ब्रह्म जहाँ रहता है वह स्थान या बुद्धि विज्ञान प्रकाश जिसमें है वो है बुद्धि विज्ञान प्रकाश वह हृद आकाश हृदयाकाश में बुद्धि विज्ञान शब्दी तो बुद्धि बुद्धि बुद्धिवृत्तियों का साक्षी रहता है वो है बुद्धि विज्ञान प्रकाश जिसमें बुद्धि बुद्धिवृत्तियों का साक्षी रहता है बुद्धि जहाँ रहेगी हृदयाकाश में वहीं पर बुद्धि विज्ञान का साक्षी भी रहेगा और वो परे कोशे पर का अर्थ और कोष के तरह कोश है कोश इव कोश है तो कैसा कहते को। आशे है कोश इव अशह तो जैसा असी यानी तलवार का कोष होता है म्यान ऐसे ब्रह्म का कोश के तरह कोश है यह हर्द उसमें स्थित होता है आगे कहते हैं कि स्वरूप उपलब्धि स्थानत्वात इसे कोष के तरह कोष क्यों कहा जा रहा है कहते हैं इसलिए कि जैसे युद्ध से अतिरिक्त समय में यदि तलवार को खोजना है तो कहाँ उपलब्ध होगी उम्यान में कोष में इसलिए वो म्यान को कहा जाता है आसी का कोष के तर। ऐसे ही आपको ब्रह्म को खोजना है प्राप्त करना है तो ब्रह्म को बाहर खोजते रहेंगे तो करोड़ों वर्षों तक प्रति करोड़ों किलोमीटर चलने वाले यान में बैठ करके भी यात्रा करते रहेंगे नॉनस्टॉप तब भी मिलेगा नहीं हो दूरात सुदूरे श्रुति कहती है आज्ञाने के लिए बाहर उसको खोजते जाओ खोजते जाओ तो मिलता ही नहीं है तो दिखे दिखे दिखे हाँ तो हृदय में जब मन को समाहित करता है तो हृदय राम को पा लेता है तो राम स्वरूप हो जाता है फिर आत्म रूप से वो राम को प्राप्त करता है ये कहते हैं वही यहाँ भी बता रहे हैं रामायण तो श्रुति का ही अर्थ है ना? तो इसलिए कहते हैं कि स्वरूप उपलब्धि स्थानत् हार्द आकाश को कोष के तरह कोष इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मा का वो कोष है कि आत्मा आपको आत्म आत्मानुसंधान करने वाले को मिलेगा तो वही हार्द आकाश में मिलेगा उसकी अनुभूति वही होगी उपलब्धि तो जहाँ जिसकी उपलब्धि हो रही है अनुभूति हो रही है माना जाता है वह वहाँ पर अवस्थित है तो हार्द आकाश उपलब्धि का स्थान होने से ब्रह्म के कोष के तरह कोश कहा जा रहा है तो इस दृष्टि से कहते हैं कि आत्मस्वरूपोपलब्धि स्थान वो कोष के तरह कोश है और उसे परम इसलिए कहा जा रहा है कि परम तत् तत् यानी वो हरदाकाश रूपी कोष पर भी है क्यों तो कहते हैं वो कोष क्यों है आत्मोपलब्धि का स्थान है और परम क्यों है तो कहते हैं सर्वाभ्यंतर होने से ये हृदय के भी आभ्यंतर हैं हृदय आकाश और हृदय के अभ्यंतर हैं तो फिर शरीर के अभ्यंतर तो हो ही गया तो सर्वाभ्यंतर होने से वह कोश पर है तो सर्वाभ्यंतरवात्त तत्परम और तस्मिन सप्तमी है न कोश है इसलिए सप्तस्मिन कह रहे हैं तस्मिन यानी हिरणमय एक कोश है शब्द तो का अर्थ निकलेगा उस हिरणमय पर कोष में विरजम ब्रशेषण है अर्थ करते हैं आविद्यादि अशेष दोष रजो मल वर्जित रज शब्द का अर्थ है मल कौन सा मल तो आविद्यादि आशेष दोष रूप जो मल हैं वह वीरजम में रजह शब्द का अर्थ है अभिद्यादि दोष रूप मल और उससे रहित वी उपसर्ग बता रहा है उस रजह शब्दित अभिद्यादि दोष रूपी मल से रहित हर्द आकाश में स्थित है हिरण में ये कोष का विशेषण है हृदय आकाश का विशेषण हाँ ब्रह्म प्रकाश स्वरूप ब्रह्म वहाँ पर रहने से वो भी प्रकाश स्वरूप हो गया जैसे दीन में सारा सारा जो पृथ्वी मंडल है प्रकाश स्वरूप हो जाता है क्यों प्रकाश रूप आदित्य की उपस्थिति होने से तो ऐसे हार्द आकाश भी उसमें ज्योतियों का ज्योति स्वरूप ब्रह्म के रहने से हिरणमय है हाँ हार्द आकाश वो कोष का विशेषण है जिसमें ब्रह्म रह रहा है उसे कहा जा रहा है हिरणमय ज्योतिर्मय ब्र, वहाँ ब्रह्म ही हैं ब्रह्म को छोड़कर के दूसरा कोई नहीं है इसलिए वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश ही रह प्रकाश रहा आदित्य मंडल में पहुँचोगे तो वहाँ क्या मिलेगा तो आदित्य प्रकाश स्वरूप होने से प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा ऐसे हरद आकाश में पहुँचेंगे तो वहाँ रहता है ज्योतियों का ज्योति स्वरूप ब्रह्म तो वहाँ प्रकाश मिलेगा इसलिए प्रकाश ही दिखेगा इसलिए उस कोष को भी हिरण में कहा गया तो अविद्यादि अशेष दोष रजोमल वर्जितम विरजम का अर्थ हुआ राग द्वेष काम ये अविद्यादि हैं आदि शब्द से ग्राह्य हैं आदि ये सब दोष हैं और इन दोषों से रहित हैं ब्रह्मा और ये सारे दोष हैं अंतकरण के और अंतकरण के साथ तादात्म्य करके प्रमाता भी मान लेता है कि मैं अविद्यादि दोष वाला हूँ अज्ञानी मैं अज्ञानी हूँ मैं मूढ़ हूँ मैं द्वेषी हूँ फलाने से मुझे द्वेष हैं मैं रागी हूँ फलाने के प्रति मेरा राग है मैं क्रोधी हूँ ये सब जीव अनुभव करता है और आविद्यादि दोषों को अपने में आरोपित करके मलिनता का अविद्यादि दोषवत्ता का इसलिए वो सदोष हैं और उसे जानना है किसको उस हृदयस्थ ब्रह्म को प्रमाता है जिसको उपदेश किया जा रहा है कि तुम वस्तुतः अंतकरण के साथ तादात्म्य करके जिन अविद्यादि दोषों से ग्रस्त अपने आप को समझ रहे हो वे सारे दोष अनात्मा अंतकरण के धर्म हैं और उससे थोड़ा अपना विवेक करके अपने वास्तविक स्वरूप को देखो ये अंतकरणस्थ प्रतिबिंब रूप जो प्रमाता है उस परमात् प्रम, प्रमाता को समझाया जा रहा है प्रमाता यानि अंतकरणस्थ प्रतिबिंब वह अंतकरणस्थ प्रतिबिंब अपने बिंब रूपता को भूल गया वो वस्तुतः बिंब रूप है अरे बिंब कैसा है वीरज है लेकिन प्रतिबिंब अपने वीरज ब्रह्म रूपता को भूल करके समझ रहा है कि मैं वही हूँ जो अविद्यादि दोषग्रस्त दर्पण हैं अंतकरण दर्पणस्थ प्रतिबिंब अपने आप को दर्पण रूप समझ करके दर्पण के जो दोष हैं मालिन्यादि उससे युक्त समझे तो ये प्रतिबिंब की गलती है प्रतिबिंब का भ्रम है स्व विषयक ही उसका स्वरूप विशेष भ्रम निकालने के लिए ये कहा जा रहा है कि जो आत्मविथ है, विवेकी है, आत्मानुसंधानशील है, तो प्रतिबिंब ही दो प्रकार के एक तो अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करने वाले और एक अनात्मा को देखने वाले जो मूड हैं अनात्मा अंतकरण के साथ तादात्म्य अभिमान करके फिर जिससे मन को खुशी होती हो ऐसे शब्दादि विषयों का अनुसंधान करने में लगे हुए विषयों को प्राप्त करने के लिए वे अपने विरज ब्रह्मरूपता को नहीं जान पाएंगे बिंब तो विरज है और प्रतिबिंब अपने आप को रजयुक्त अंतकरण से अलग समझ करके वास्तविक स्वरूप की खोज में लगता है तो बिंब का आत्मरूप से अनुभव कर लेता ये बिंब का वर्णन है ब्रह्म का वर्णन है ब्रह्म बिंब है और प्रतिबिंब को कहा जा रहा है कि तुम वस्तुतः वो हो तो प्रतिबिंब ही दो प्रकार के हैं एक अपने ही वास्तविक स्वरूप के खोज में लगे हुए और एक उपाधि को अपना स्वरूप समझ करके उपाधि के अनुकूल विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल विषयों को हटाने के लिए लगे हुए तो विरजम अविद्यादि अशेष दोष रजो मलवर्जितम ये विरजम का अर्थ कर दिया ये ब्रह्म का विशेषण है ब्रह्म पद की उत्पत्ति करते हैं दो प्रकार से ब्रह्म पद का प्रवृत्ति निमित्त बताया जा रहा है दो प्रकार से सर्व महत्वात्म ब्रह्म ब्रह्म शब्द बनता है ब्रिंग ही वृद्धो धातु से वृद्धि कहते हैं महत्ता को तो सर्व महत्वाद यानि महत्व रूपेण प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं पृथ्वी की अपेक्षा महान है जल जल से महान है तेज महान यानि अधिक अपरिचिन्न व्यापक और उससे भी महान हैं कौन वायु वायु से भी महान है आकाश आकाश से भी महान है आकाश की परिणामी कारणभूता प्रकृति लेकिन ये प्रकृति भी ब्रह्म के कल्पित तो एक अंश में है और त्रिपाद से मृतन दिवी ये मंत्र बताता है कि उस प्रकृति से भी व्यापक है निरतिशय व्यापक है निरपेक्ष व्यापकता है महत्ता है ब्रह्म में इसलिए उसे कहा जाता है सर्व महात् उसमें एक धर्म रहेगा सर्व महत्व तो सर्व महत्व होने से यानी निरपेक्ष महत्व होने से निरपेक्ष व्यापकत्व होने से उसे ब्रह्म कहा जा रहा है सापेक्ष महत्ता नहीं है उसमें हैं हाँ वो तो सर्वात्म का अर्थ है सर्वात्म का अर्थ है सर्वहत्वा अर्थ है देशतः अपरिछिन्न और देशतः अपरिछिन्नता नहीं निरपेक्ष देशत अपरिचिन्नता यानी व्यापकता निरपेक्ष व्यापकता ये सर्व महत्ता है और वो सर्व महत्ता ब्रह्म में होने से ब्रह्म को कहा जाता है यानी उस परमात्मा को सर्व सर्वाधिष्ठान को कहा जाता है ब्रह्म एक और सर्व सर्वात्मत्वाच्च ब्रह्म ऐसा लगाना सर्वमहत्वाद ब्रह्म और ज्योतियों का ज्योति जो है निरपेक्ष व्यापक होने से ब्रह्म है और सर्वात्मा होने से ब्रह्म है सर्वात्मा में आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप सर्वात्मा का अर्थ निकलेगा सर्व स्वरूप सर्व स्वरूप यानि सबसे अभिन्न अर्थ है वस्तुतः अपरिच्छिन्नता जिसमें वस्तुकृत परिच्छेद नहीं है यंचित भी वस्तु जिसकी सत्ता से अलग स्वतंत्र सत्तावती नहीं है वही निरपेक्ष सत है जिस, जिसको छोड़कर के किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसे कहा जाता है सर्वात्मा क्योंकि अध्यस्त की आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान अध्यस्त सर्पादि का आत्मा है स्वरूप है रज्जु ऐसे ब्रह्म से अतिरिक्त हमको जो भी अनात्म वस्तुएँ दिख रही है प्रकृति तथा प्राकृत जगत वह इस हिरणमय पर कोष में अवस्थित जो विरज बताया जा रहा है उससे अलग नहीं है उसी में कल्पित है वही सर्वाधिष्ठान है इसलिए सर्वात्मा है और सर्वात्मा होने से ब्रह्म है अन्य देशतः तथा वस्तुतः अपरिछिन्न है और देशतः वस्तुतः अपरिचिन्न जो है वह नित्य है शब्द से वो कालतः अपरिछिन्नता को लेना सर्व इसने बताया देशत अपरिछिन्नता को ने बताया वस्तुतः अपिन्नता को और शब्द से समझना कालतः अपरछिन्नता जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है वह ब्रह्म है ब्रह्म शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है अपरिछिन्न और निष्कलम का अर्थ करते हैं कला निर्गता कला यस्मा तकलम कलाएं जिससे निकल गई यानी जो कला से रहित हैं कला कहते हैं अवयवों को उपाधि के सावयव होने से वह सावयव सा प्रतीत होता है और वह उपाधि वस्तुतः उसकी है नहीं उसका ता, तात्विक स्वरूप तो निरुपाधिक है इसलिए वो निष्कल है निरवयव है तो निष्कलम का कर दिया निरवयम इत्य अब निष्कल तथा विरज होने से उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि वह शुभ्र है उत्तरार्ध की व्याख्या की जा रही है यजम इत्यादि से उत्तरार्ध की चर्चा हम लोग कल करते हैं भाषा में